गुरु ओशो के अद्वितीय प्रवचन खाओ पियो आनंद से जियो ट्रैक आर्ट भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद पहला प्रश्न मार्टिन बुबर को पढ़ते हुए ऐसा लगा कि वे हसीदी साधना द्वारा बुद्धत्व के करीब पहुंचे हुए एक महापुरुष थे उन्होंने जीवन के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पहलुओं को स्वीकार करता हुआ यहूदी मानवतावात पर खड़ा हुआ एक संघ बसाना चाहा लेकिन यहूदियों ने ही उनका इनकार कर दिया और ख़ासकर आयुषमान और अरब के सिलसिले में तो इसराइल ने उन्हें देशद्रोही सिद्ध करने की कोशिश की जबकि वे सिर्फ बदला लेने के बजाय क्षमा और मैत्री साधने को कह रहे थे अपने ही देश में निंदित रहे जबकि दुनिया भर के लोग खासकर ईसाई उनसे प्रभावित थे कच्छ में बसते हुए हमारे अपने कम्यून के संदर्भ में इस पर कुछ कहने की अनुकंपा करें अजित सरस्वती मार्टिन बुबर निश्चय ही एक महापुरुष थे लेकिन महापुरुष ही बुद्धत्व के करीब जरा भी नहीं करीब तो करीब बुद्धत्व के आयाम से बिल्कुल अछूते। महापुरुष थे नैतिक अर्थों में धर्म का उनके जीवन में कोई अनुभव नहीं था धर्म का दिया उनके प्राणों में जला नहीं था सोचा था बहुत साफ सुथरा था उनका चिंतन तर्क सरणी स्पष्ट थी मगर सोच विचार सोच विचार न उससे पेट भरता है न प्यास बुझती कितने ही सुंदर शब्द क्यों न हो शब्द कोरे शब्द हैं उनमें कोई प्राण नहीं होते शब्द व्यक्ति को पंडित बना सकते हैं प्रज्ञावान नहीं मार्टिन बोबर्स नैतिक चिंतना के धनी थे उन्होंने नैतिक सोच विचार के आधार पर क्षमा और मैत्री को जीवन के बहुमूल्य आदर्श माना था लेकिन बुद्ध और महावीर ने सोच विचार से ये निष्कर्ष नहीं लिए थे इन निष्कर्षों का उद्गम अलग अलग बुद्ध और महावीर ने उस परम अनुभूति से जहां व्यक्ति विराट में लीन हो जाता है जहां व्यक्ति शून्य हो जाता है और पूर्ण की अभिव्यक्ति होती है जहा व्यक्ति तो मिट जाता है उसकी तो कब्र बन जाती लेकिन उसकी कब्र पर पूर्ण के फूल खिलते हैं उस अनुभूति से यह निचोड़ पाया था यह इत्र उपलब्ध किया था यह सुगंध पाई थी कि जब हम अलग अलग नहीं हैं तो कैसा वैर् कैसा विरोध किससे लड़ना है किसको मारना है किससे बदला लेना है ये तो ऐसे ही होगा जैसे बाया हाथ दाएं हाथ को मारे जैसे बाया हाथ दाएं हाथ को तोड़ डाले ये दोनों हाथ मेरे इन दोनों हाथों में मैं समाया हुआ हूं छोटे छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते कि अगर उनके बाएं हाथ से कोई चीज गिर गई और टूट गई इतने गुस्से में आ जाते हैं कि एक चपत लगा दी बाएं हाथ को बच्चों को क्षमा किया जा सकता है बच्चे लेकिन आश्चर्यों का आश्चर्य तो यह है हमारे बूढ़े भी बच्चे हैं उम्र बढ़ जाती है शरीर की आत्मा जैसे बढ़ती ही नहीं आत्मा जैसे पैदा ही नहीं होती जॉर्ज गुरजीएफ ठीक कहता था कि सभी लोगों में आत्मा नहीं होती सिर्फ आत्मा की संभावना होती आत्मा तो कभी कभी किसी व्यक्ति में होती है जिसने अपनी संभावना को वास्तविकता बना ली है। मार्टिन बुबन ने सोचा विचारा और जो भी सोचेगा विचारेगा पाएगा मैत्री अच्छी चीज है शत्रुता बुरी चीज है प्रेम शुभ है घृणा अशुभ है और व्यक्ति को शुभ के अनुसार चलना चाहिए गलत को छोड़ो सही को पकड़ो नीति की सारी आधारशिला यही है यह छोड़ो यह पकड़ो और धर्म की न कुछ पकड़ो न कुछ छोड़ो अपने में ठहरो ये बड़े भिन्न आयाम है और साधारणता नैतिक व्यक्ति महापुरुष मालूम होगा क्योंकि तुम्हारी चिंतना से उसकी चिंतना का तालमेल बैठेगा तुम्हें भी लगता है कि गलत क्या है सही क्या है जिसके पास भी थोड़ा सा मस्तिष्क है जो सोच सकता है उसे यह बात दिखाई पड़ने लगती है कि क्या करने योग्य है कर्तव्य है और क्या करने योग्य नहीं अकर्तव्य है लेकिन इससे जीवन रूपांतरित नहीं होता तुम अगर चेष्टा भी करके अपने को सही सही ढांचे में ढाल लो तो भी वो जो गैर सही है तुम्हारे भीतर मौजूद होता है और वो जो गैर सही है आज नहीं कल प्रतिकार लेगा जिसको दबाया है उभरेगा तुम्हारे सिर पे चढ़ के बोलेगा उससे छुटकारा नहीं पहले तो उसे दबाना भी आसान नहीं संत अगस्तीन ने कहा है कि जो ठीक है जो मैं जानता हूं कि ठीक है वो मैं कर नहीं पाता और जो गलत है जो मैं जानता हूं कि गलत है वही मैं करता हूं हे प्रभु मुझे मुझसे बचा संत अगस्तीन की इस प्रार्थना में समस्त नैतिक व्यक्तियों की विडंबना प्रकट होती मालूम तो है कि ठीक क्या है किसको मालूम नहीं और किसको मालूम नहीं कि गलत क्या है सभी को मालूम है हवा में ही सिद्धांत तैर रहे बचपन से ही हरेक की छाती पर सिद्धांत ला दे जा रहे हैं सबको पता है लेकिन फिर भी उससे जीवन कहां गतिमान होता है कहां जीवन रूपांतरित होता है मार्टिन बुबर अगर बुद्धत्व के करीब पहुंचते करीब भी पहुंच जाते तो जो पहली बात मिटती वो तो यहूदी होने का भाव मिटता वो नहीं मिटा, वो जीवन भर नहीं मिठा वो कट्टर यहूदी थे लेकिन चूंकि सोच विचार वाले व्यक्ति थे उन्होंने अपने यहूदी होने को भी थोड़ा रंग दिया था उसको यहूदी मानवतावाद कहते थे लेकिन मानवतावाद और यहूदी इनमें तालमेल नहीं इनमें विरोध है यह वैसा ही विरोध है जैसे महात्मा गांधी के जीवन में था वे भी मानवतावादी थे मगर गहरे में वह मानवतावादी हिंदू धर्म का पर्यायवाची था यू तो कहते थे कि कुरान में भी वही है गीता में भी वही है मगर गीता को अपनी माता कहते थे कुरान को अपना पिता नहीं कहा पिता दूर चाचा भी नहीं कहा तो रोज उनके आश्रम में प्रार्थना दोहराई जाती थी अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सहमति दे भगवान लेकिन जब गोली लगी तो अल्लाह नहीं निकला मुंह से निकला हे राम वो राम बहुत भीतर बैठा है वो हिंदू होने की बात जड़ तक व्याप्त हो गई है तो समारा, सुधारा लीपा पोता मगर बात हिंदू की ही रही मंदिर हिंदू का ही रहा उस पे कुछ आयतें कुरान की भी लिख दी और कुछ वचन धम्म पद के भी लिख दिए मगर यह भी ध्यान रहे कि कुरान की वे ही आयतें गांधी ने चुनी थी जो गीता से मेल खाती जो वस्तुतः ऐसा लगता है कि गीता का ही अनुवाद है अरबी में है संस्कृत में नहीं है धम्म पद से भी उन्होंने वे ही वचन चुने थे जो गीता की ही प्रतिध्वनि है बाइबल से भी उन्होंने वही सुभाषित संकलित कर लिए थे जो गीता में ही मिल जाते लेकिन जो बात भी गीता के विपरीत पड़ती थी गांधी ने कभी न तो कुरान से चुनी न बाइबल से चुनी न धम्म से चुनी वह बात तो मद्देनजर करती वो बात तो जैसे है ही नहीं ऐसा मान के चले यह निश्चित ही उदार हिंदुवाद है नाथुराम गौडसे ने जिसने उन्हें गोली मारी उसका हिंदुवाद अनुदार है गांधी का हिंदुवाद उदार है मानवतावादी है लेकिन जहर को कितना ही उदार करो और उसको कितने ही सुगंधित बोतलों में रखो रंगीन बोतलों में रखो और चाहे उस पर अमृत का ही लेबल क्यों न लगा दो तो भी जहर जहर है और मेरे हिसाब से तो यही उचित है कि जहर की बोतल पे जहरी लिखा हो उससे धोखा नहीं होता जहर की बोतल पर अमृत लिखना ज्यादा खतरनाक है मैं तो कहूंगा नाथुराम गौड से साफ सुथरा आदमी सीधा साधा जैसा है वैसा है बुरा तो बुरा भला तो भला उसने कुछ आवरण नहीं ओढ़ा है उस अर्थ में नाथुराम गौड से ज्यादा ईमानदार है महात्मा गांधी उतने ईमानदार नहीं यू मैं नहीं कह रहा हूं कि जान के वो बेईमान है जान के वो बेईमान नहीं अनजाने बेईमान है उन्हें सियास साफ साफ भी नहीं है कि वे जो कह रहे हैं कर रहे हैं, वो वही है उसमें कुछ भी भेद नहीं है थोड़ा संस्कारशील रूप है उसका थोड़े सुंदर आभूषण पहना दिए थोड़े बाल काट छाट दिए थोड़े वस्त्र नए कर दिए मगर बात वही की वही है उसमें जरा भी भेद नहीं मगर अब ज्यादा खतरनाक हो गई क्योंकि ज्यादा लोगों को धोखा दे देगी इसमें कुछ मुसलमान भी फ़सेंगे, इसमें कुछ जैन भी फंसेंगे इसमें कुछ बौद्ध भी फंसेंगे इस आशा फंसेंगे कि यह कोई मतवाद नहीं है यह कोई धर्मांधता नहीं मगर यह शुद्ध धर्मांधता है सिर्फ इसके आवरण और है मार्टिन बुबर मैं मुझे भी रस है लेकिन उससे मैं राजी नहीं हूं आदमी अच्छा था अच्छी भावनाओं का था मंदिर भी बनाना चाहो तो क्या कैसे बनेगा आधार सही होने चाहिए वो यहूदीवाद ही उसका जहर था यू उसकी चेष्टा जीवन भर रही कि किसी तरह जीसस को भी समाविष्ट कर ले यूं तो जीसस यहूदी घर में पैदा हुए ईसाई तो नहीं थे तब तक ईसाईत ही नहीं थी कोई चर्च नहीं था कोई पादरी नहीं था पुरोहित नहीं था ईसाई धर्म तो बहुत बाद में विकसित हुआ तो यूं तो एक अर्थ में वो यहूदी ही रहे यहूदी घर में ही बड़े हुए यहूदी ही मरे कुछ और होने का उपाय भी न था लेकिन जीसस एक बुद्ध पुरुष थे इसलिए कभी यहूदी धर्म को छोड़ा नहीं छोड़ने की कोई बात भी नहीं उठती थी छोड़ के कहीं कुछ और जाने का सवाल भी न था लेकिन फिर भी जीसस यहूदी नहीं थे नहीं तो यहूदी उन्हें सूली न देते जीसस ने बिना यहूदी धर्म को छोड़े यहूदी बात छोड़ दिया यहूदियों का जो आग्रह था कि हम ही चुने हुए व्यक्ति हैं परमात्मा के द्वारा वह आग्रह छोड़ दिया उस आग्रह के छोड़ने से ही यहूदी नाराज हो गए लगा कि जीसस बगावत कर रहे और यहूदियों ने जीसस को अभी भी माफ नहीं किया सूली पे चढ़ा के भी माफ नहीं किया मार्टिन बुबर से यहूदी इसलिए नाराज थे कि वो यहूदी मानवतावाद के नाम पर किसी तरह जीसस को भी समाविष्ट कर लेना चाहता था वो ये चाहता था कि जीसस और यहूदियों के बीच जो फासला पड़ गया है वो तोड़ दिया जाए इससे ईसाई प्रसन्न थे क्योंकि ईसाई ये चाहते हैं कि जीसस की प्रशंसा हो और जब कोई यहूदी जीसस की प्रशंसा करे तो ईसाइयों के हृदय में आनंद की लहर दौड़ जाती इस बात को भी तुम ठीक से समझ लो कि यह दुनिया बड़ी अजीब है एक हिंदू थे गणेश वर्णी हो गए जैन जैन मुनि हो गए तो हिंदुओं में तो उनकी बड़ी निंदा रही मगर जैनियों में बड़ा सत्कार था ऐसा सत्कार कि दूसरे सारे जैन मुनि फीके पड़ गए ऐसी कुछ खास बात ना थी उनमें कि कोई दूसरे जैन मुनियों को फीका पड़ने की जरूरत आती मगर एक खास बात थी जो तो जैन मुनियों में नहीं थी वो जैन ही घर में पैदा हुए थे और जैन ही रहे उनसे कुछ सिद्ध नहीं होता लेकिन गणेश वर्णी का जैन हो जाना एक बात सिद्ध करता है कि हिंदू धर्म गलत है, नहीं तो क्यों ऐसा महापुरुष हिंदू धर्म को छोड़ जैन होता एक सिख साधु सुंदर सिंह ईसाई हो गए थे तो तुम जान के हैरान हो गए कि ईसाइयों में जितने ईसाई फकीर थे उन सबको मात कर दिया साधु सुंदर सिंह क्योंकि कोई आदमी सिख धर्म को छोड़कर ईसाई हो गया इससे सिद्ध होता है सिख धर्म गलत है और छोटा मोटा आदमी नहीं इतना महापुरुष फिर इस महापुरुष को खूब बड़ा करके बताना चाहिए क्योंकि तो जितना यह बड़ा होगा उतना ही ये बात सिद्ध होगी कि सिख धर्म गलत था यह अगर कोई छोटा मोटा एरा गेरा नत्थु खेरा हो तो ठीक है छोड़ दिया होगा क्या पता समझ में भी इसकी कुछ आया कि नहीं मगर ये महापुरुष होना ही चाहिए इसको महापुरुष बनाना ही पड़ेगा इसको ऊंचे से ऊंचे शिखर पर बिठाना पड़ेगा जितने ऊंचे शिखर पे बिठाओगे उतना ही सिद्ध होगा कि देखो इतना अद्भुत प्रतिभा का व्यक्ति नानक जैसी प्रतिभा का व्यक्ति और सिख धर्म को छोड़ के ईसाई हो गए सिख भी माफ नहीं कर सके सुंदर सिंह को और सुंदर सिंह एक दिन लापता हो गए आज तक उनका पता नहीं चला इस बात कि बहुत संभावना कि सिखों ने उनका फैसला कर दिया खात्मे कर दिया कुछ तय नहीं है क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल सका मगर सिखों को हम जानते तो तर्क तो क्या करेंगे तलवार निकाल लेते लेकिन साधु सुंदर सिंह का खो जाना मर जाना या जो कुछ भी हुआ सब अज्ञात है उस सिद्ध कर गया ईसाई उनकी इतनी प्रशंसा की सारी दुनिया में प्रशंसा हुई गणेश वर्णी में कुछ खास खूबी की बात न थी बस इतनी खूबी थी कि वह हिंदू धर्म को छोड़ के आए छोड़ के आए तो जेनियो ने उनको पर उठा लिया तुम जान के जरूर चकित होगे कि ईसाइयों ने बहुत कोशिश की कि महात्मा गांधी ईसाई हो जाएं और कई दफा वो ईसाई होने के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे कई बार विचार करने लगे थे हो जाऊं ईसाई उनमें उत्सुक थे सिर्फ एक कारण से कि अगर वो ईसाई हो जाएं तो कर दिया हिंदू धर्म को उन्होंने चौपट सिद्ध कर देंगे दुनिया के सामने की देखो हिंदुओं का श्रेष्ठतम महात्मा महानतम व्यक्ति हिंदू परंपरा में जो कभी भी पैदा हुआ हो वो भी ईसाई हो गए मुसलमान भी कोशिश करते थे कि वो मुसलमान हो जाए क्योंकि जब वो कहते थे अल्लाह ईश्वर तेरे नाम तो वो कहते थे फिर आप हिंदू क्यों मुसलमान क्यों नहीं हो जाते मुसलमान हो जाते तो मुसलमान उनके प्रति ऐसी श्रद्धा प्रकट करते जैसी उन्होंने कभी किसी के प्रकट नहीं की हिंदुओं को आग लग जाती हिंदुओं को तो इतने से आग लग गई थी कि उन्होंने अल्लाह ईश्वर तेरे नाम कह दिया दोनों बराबर एक कोठी में रख दिए हिंदुओं को तो इतने से ही आग लग गई कि उन्होंने कुरान के साथ और गीता का उल्लेख कर दिया हिंदू क्षमा नहीं कर सके महात्मा गांधी को मुसलमानों ने गोली नहीं मारी ज्यादा संभावना यही हो सकती थी कि मुसलमान गोली मारते, अंग्रेजों ने गोली नहीं मारी ज्यादा संभावना यही हो सकती थी कि अंग्रेजों को गोली मारते, क्योंकि यही आदमी उपद्रव की जड़ था इसको खत्म कर देते तो शायद भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन को ही वर्षों पीछे हटाया जा सकता था उन्होंने गोली नहीं मारी मारी गोली एक हिंदू ने क्योंकि हिंदू नाराज थे इस बात से कि तुम तो हमारी गीता के समकक्ष कुरान और को रखते हो तो तुम हमारे कृष्ण के समकक्ष बुद्ध महावीर क्राइस्ट मोहम्मद तक को रखते हो जैन बहुत प्रसन्न थे जैनों की संख्या थोड़ी है भारत में लेकिन जितने जैन महात्मा गांधी के आंदोलन में जेल गए अनुपात की दृष्टि से उतना किसी समाज के लोग नहीं गए क्यों जैनों को ऐसी क्या उत्सुकता जेल जाने की आ गई थी और जैन ऐसे कोई लड़ाकू लोग नहीं कोई जेल वगैरह जाने में उन्हें आसानी नहीं हुई लेकिन महात्मा गांधी ने अहिंसा परमोधर्मा अहिंसा परम धर्म है इसकी उद्घोषणा कर दी इससे सिद्ध हो गया कि महावीर ठीक कहते महात्मा गांधी ने चुकी यह कह दिया कि श्रीमद राजचंद्र जेनियो के एक महापुरुष मेरे तीन गुरुओं में से एक इस जैनियो के हृदय गदगद हो गए ईसाई भी बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि बाकी दो गुरु ईसाई टालस्टायर और थारो और एक गुरु जैन हिंदुओं को चोट लगी एक भी गुरु हिंदू नहीं दो ईसाई और एक जैन जैन खुश थे ईसाई खुश थे सीएफ एफ एंड्रूज जैसा ईसाई गांधी के चरणों में आकर बैठा था इसीलिए और जैन तो मानते थे कि महात्मा गांधी जैन ही हैं एक अर्थ में कहने मात्र को हिंदू है अन्यथा अहिंसा को किसने इतनी ऊंचाई पर उठाया किसने इतना अहिंसा के लिए प्रचार किया किसने अहिंसा को एक जीवन दर्शन बना दिया बीसवीं सदी में महावीर के नाम को फिर से गुंजा दिया तो जैन खुश थे बहुत खुश थे आदमी की खुशियां और दुख भी उनके मताग्रहों के कारण होते यहूदी नाराज थे मार्टिन बुबर्स स्वभाव था जैसे जैन मुझसे नाराज जितने जैन मुझसे नाराज उतना कोई मुझसे नाराज नहीं क्योंकि पहले जैनों ने मेरे पर बड़ी आशा बांधी थी सब तरह से मुझे बांधने की कोशिश की थी कि मैं जैन धर्म का प्रचार करूं उन्हें बड़ी आशा थी कि मेरे द्वारा जैन धर्म विश्व के कोने कोने तक पहुंचेगा मैंने उनकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया मैं किसी की आशाओं में बनूं क्यों मेरे लिए तो जन्म केवल संयोग की बात है उसका कोई भी मूल्य नहीं धर्म कोई जन्म से नहीं मिलता तो तुम जरा गणित को समझने की कोशिश करो सबसे पहले मुझसे दिगंबर जैन नाराज हुए क्योंकि मैं दिगंबर जैन घर में पैदा हुआ स्वेतंबर जैन मुझसे नाराज जल्दी नहीं हुए दिगंबर जैन सबसे पहले मुझसे नाराज हुए क्योंकि वो सबसे निकट थे उनको सबसे ज्यादा आशा थी कि मैं दिगंबर जैन धर्म का प्रचार करूंगा लेकिन स्वतंबर मुझसे खुश थे वे इसलिए खुश थे कि देखोगे दिगंबर जैन और हमारे स्वेतंबर सम्मेलनों में भी आता है स्वतांबर मुनियों को मिलता है स्वतांबर मुनियों से चर्चा मशविरा करता है स्वेतंबर प्रचार में सम्मिलित दिखाई पड़ता है स्वेतांबर मुझसे प्रसन्न थे दिगंबर नाराज होते गए स्वतांबर मुझसे प्रसन्न होते गए लेकिन जल्दी ही उनको समझ में आया कि मैं किसी धर्म में बंधने वाला नहीं हूं मैं किसी सीमा में बंधने वाला नहीं हूं तब श्वेतांबर भी मुझसे नाराज हो गए अब दिगंबर और श्वेतांबर दोनों मुझसे समान रूप से नाराज श्वेतांबर और भी ज्यादा क्योंकि दिगंबर तो काफी पहले नाराज हो चुके थे बात पुरानी पड़ गई स्वतंबर अभी अभी तक आशा बांधे थे अभी अभी ताजा घाव है भरा नहीं इससे बड़े नाराज उसके बाद मुझसे हिंदू नाराज हुए बाद नाराज हुए उसके बाद मुझसे मुसलमान नाराज हुए ये वर्तुल के ऊपर वर्तुल है उसके बाद मुझसे ईसाई नाराज हुए पहले कैथोलिक ईसाई नाराज हुए क्योंकि भारत में कैथलिक ईसाइयों का प्रभाव है अब मुझसे प्रोटेस्टेंट ईसाई भी नाराज हुए वो जर्मनी में है मैं यहां बैठा हूं मैं जर्मनी जाता नहीं से अखीर में यहूदी मुझसे नाराज हुए क्योंकि अब यहूदी मेरे सन्यासी होने लगे आकर भारत में जितने यहूदी तुम यहां पाओगे किसी और जगह पे नहीं पा सकते अब मुझसे पारसी भी नाराज हो गए क्योंकि पारसी भी सन्यासी होने लगे मैंने जागतिक ढंग से लोगों को बिगाड़ने का आयोजन किया हुआ है जिन जिन को बिगाड़ूंगा वो वो नाराज हो जाएंगे मार्टिन बूबर यहूदी नाराज थे ईसाई खुश थे स्वभाव था क्योंकि मार्टिन बुबर जीसस की प्रशंसा कर रहे थे और चाहते थे कि जीसस को यहूदी धर्म आत्मसात कर ले वापस आत्मसात कर ले और ये यहूदी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे ये तो देशद्रोह है ये तो धर्मद्रोह है जिसको हमारे पुरखों ने फांसी दी उसको ये आदमी कह रहा है कि वापस आत्मसात कर लो ये मानवतावाद के नाम पर अधर्म का प्रचार कर रहा है लेकिन ईसाइयों ने बहुत प्रशंसा की उनको तो यहूदी गढ़ में अपना एक साथी मिल गया ये यूं ही समझो कि जैसे रामायण में जितने राम भक्तों ने रामायण लिखी है उसमें विभीषण की खूब प्रशंसा की गई लेकिन अगर रावण को मानने वाले कोई किताब लिखते तो उसमें क्या विभीषण की प्रशंसा हो सकती थी उसमें वो दगाबाज धोखेबाज देशद्रोही स्वभावता अपने भाई को भी धोखा दे गया दुश्मनों से जा मेला इससे बड़ा और क्या गर्ित कृत्य हो सकता है लेकिन राम के भक्तों ने विभीषण को धार्मिक महात्मा सिद्ध करने की कोशिश की यह दुनिया का रिवाज है इस रिवाज को समझोगे तो अड़चन नहीं रह जाएगी यहूदियों की मौलिक मान्यता यही है कि वे ईश्वर के चुने हुए लोग हैं। उनके अलावा और कोई ईश्वर का चुना हुआ व्यक्ति नहीं वह जाति ईश्वर के द्वारा चुनी गई और इसी मूर्खतापूर्ण बात ने उन्हें सदियों तक परेशान रखा है उनकी ये अहंकार की घोषणा उनको जगह जगह पीड़ित करवाइए कितना उन्होंने सहा है लेकिन बड़ी अजीब प्रक्रिया है जीवन की तुम्हें जिस चीज के लिए जितनी कुर्बानी देनी पड़ती तुम्हारे मोह उससे उतने ही ज्यादा हो जाते आदमी का गणित बहुत अजीब है जिस चीज के लिए तुम्हें जितनी कुर्बानी देनी पड़े वो उतनी महंगी हो गई उतनी कीमती हो गई और जो चीज तुम्हें मुफ्त मिल जाए उसकी कौन फिक्र करता है मुफ्त मिली मुफ्त गई क्या फिक्र यहूदियों ने तीन हजार साल निरंतर कुर्बानी दी लाखों यहूदी मारे गए इस एक विचार के आधार पर कि हम चुने हुए व्यक्ति इसको वो छोड़ नहीं सकते ये क्या तुम तो मानवतावाद वगैरह की बातें कर रहे हो इसका मतलब ये है मानवतावाद का अर्थ ये होता है कि सभी मनुष्य समान कोई चुना हुआ नहीं कोई ईश्वर के द्वारा विशिष्ट रूप से चुना गया नहीं जर्मनों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी अडोल्फ अडोल्फिटलर के हाथों राजी हो गए अपने को बर्बाद करने को सिर्फ एक बात के आधार पर कि अडोल्फ अडोल्फिटलर ने उनसे कहा कि तुम ईश्वर के चुने हुए व्यक्ति हो ये जो नार्डिक जाति है ये जो शुद्ध जर्मन ये पैदा ही ईश्वर ने इसलिए किए कि दुनिया पर राज्य करें इसमें दोहरा प्रलोभन था एक तो ईश्वर के द्वारा चुने गए लोग यह रस कौन न लेना चाहेगा और दूसरा दुनिया पर राज्य करने का प्रलोभन जर्मन जाति मरने को राजी हो गई छोटी सी जाति ने सारी दुनिया को हिला दिया सारी दुनिया को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ा तब भी बामुश्किल जीते क्योंकि जो लड़ रहे थे उनके पास ऐसा कोई बल ना था ऐसी कोई पागलपन की धारणा ना थी जैसी जर्मनों के पास थी तुम जान के चकित हो गई ये भी कि जर्मनों से सिर्फ साथ बना जापानियों का क्योंकि जापानी मानते हैं कि उनका मूल उद्गम सूरी से हुआ वो सूरी देवता के पुत्र जर्मन सम्राट सूरी का वंशज है वे विशिष्ट लोग हैं जर्मनी में और जापान में एक आंतरिक समझौता हो गया कि हम पश्चिम संभालते हैं तुम पूरब संभाल लो तुम पूरब के विशिष्ट लोग हो हम पश्चिम के विशिष्ट लोग हैं उन्होंने एक दूसरे की धारणा को स्वीकार कर लिया उनमें तालमेल बैठ गया बाकी सारी दुनिया को उनके खिलाफ लड़ना पड़ा जापानी भी जिस ढंग से लड़े कोई कभी नहीं लड़ा जी जान से लड़े और जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती उतने ही आग्रह मजबूत होते चले जाते क्योंकि जितना खून सींचा हमने उतना ही हमारा मोह प्रगाढ़ हो जाता है यहूदी कैसे मानवतावाद की बात माने तुम हिंदुओं से कहो कि मानवतावाद की बात मान ले नहीं मान सकते क्योंकि हिंदू सनातन धर्म और सब धर्म तो बाद में आदमियों द्वारा ईजाद किए गए हिंदू धर्म ईश्वर से अवतरित हुआ है वेद स्वयं ईश्वर ने रचे सारे अवतार हिंदुओं के घरों में पैदा हुए ये भारत भूमि पुण्य भूमि धर्म भूमि यहां देवता पैदा होने को तरसते हिंदू धर्म ठीक यहूदियों जैसा ही भ्रांतियों से भरा हुआ धर्म यह भी ख्याल रखना यहूदी किसी को यहूदी नहीं बनाते वो कहते हैं यहूदी तो जन्म से होता है कोई व्यक्ति ईश्वर ही किसी को यहूदी बनाए तो बनाए वैसे ही हिंदू भी किसी को हिंदू बनाना पसंद नहीं करते थे ये तो आर्य समाज ने ईसाइयों की नकल शुरू की और लोगों को हिंदू बनाना शुरू किया हिंदू माफ नहीं कर सके आर्य समाजियों सनातन धर्म ही आर्य समाजी को माफ नहीं कर सकता इसका तो यह अर्थ हुआ कि हम किसी को भी हिंदू बना सकते हैं तो फिर सूद्र को ब्राह्मण बना सकते हो फिर जिसको तुम हिंदू बनाओगे किस वर्ण का होगा वर्ण तो जन्म से होते समझोगे ईसाई हिंदू बन जाए ये ब्राह्मण होगा सूद्र होगा क्षत्रिय होगा वैश्य होगा क्या होगा इसको कहां रखोगे इसको किस कोटी में बिठाओगे हिंदू तो जन्म से होता है हिंदू दूसरे धर्म को रूपांतरित नहीं करता वैसे जैसे यहूदी यहूदी और हिंदुओं की मूलताएं बड़ी समान है ये दोनों ही धर्म किसी को रूपांतरित नहीं करते और ये दोनों प्राचीनतम धर्म है इन दोनों ही धर्म से दुनिया के और दूसरे धर्म निकसित हुए यहूदियों से इस्लाम और ईसाइत और हिंदुओं से जैन और बौद्ध जैन और बौद्ध दोनों दूसरों को अपने धर्म में निमंत्रित करते करना ही पड़ेगा क्योंकि जो धर्म बाद में आए वो आदमी कहां से लाते खुद महावीर हिंदू घर में पैदा हुए जैनियों के चौबीस तीर्थंकरी हिंदू घरों में पैदा हुए बुद्ध हिंदू घर में पैदा हुए अब इनको और बौद्ध और जैन कहां मिलेंगे इनको रूपांतरण करना ही होगा इसलिए स्वभावता जैन और बौद्ध नहीं मानते कि धर्म जन्म से होता है धर्म कर्म से होता है जन्म से नहीं स्वभावता उनका निहित उसमें जन्म से होगा तो मारे गए यहूदी भी मानते हैं धर्म जन्म से होता है ईसाई और मुसलमान नहीं मानते कि धर्म जन्म से होता है कोई भी व्यक्ति मुसलमान हो सकता है कोई भी ईसाई हो सकता है और किसी को भी ईसाई बनाया जा सकता है मुसलमान बनाया जा सकता है सीधे सीधे ना बने तो तलवार के बल से भी बनाया जा सकता प्रलोभन दिए जा सकते हैं आर्थिक सुविधा संपन्नता के रुस्वत दी जा सकती है, लेकिन धर्म बदलाया जा सकता है, धर्म रूपांतरित हो सकता है जो जो धर्म मानते हैं कि धर्म रूपांतरित हो सकता है उनका यह मानना ही बताता है कि वो बाद में पैदा हुए होंगे और जो धर्म मानते हैं कि धर्म रूपांतरित नहीं हो सकता उनकी यह धारणा बताती है कि वह अत्यंत प्राचीन धर्म है हिंदू और यहूदी दुनिया के अत्यंत प्राचीन धर्म हैं। प्राचीन धर्मों की कठिनाई यह है कि वो सिकुड़ते हैं फैलते नहीं वो मानवतावाद को स्वीकार नहीं कर सकते नए धर्म फैलने को सुख होते विस्तारवादी होते इसलिए वो मानवतावाद को जल्दी स्वीकार करते ईसाइयत मानवतावाद के लिए बिल्कुल आतुर ऐसे ही जैन भी आतुर हैं बौद्ध भी आतुर है इस्लाम भी आतुर है हिंदू और यहूदियों को छोड़कर सब चाहेंगे कि सारी मनुष्यता एक ही झंडे के नीचे आ जाए अच्छे अच्छे बहाने खोजेंगे सुंदर सुंदर सिद्धांत निर्मित करेंगे मगर पीछे वही अभिप्सा है साम्राज्य विस्तार की मार्टिन बुबर को मैं निश्चित महापुरुष कहूंगा लेकिन बुद्ध पुरुष नहीं महापुरुष और बुद्ध पुरुष में मैं बुनियादि भेद करता हूं महापुरुष हमारे जैसा ही व्यक्ति है उसमें और हमारे बीच जो भेद है वो परिमाण के मात्रा के हम कम जानते हैं वो ज्यादा जानता है शायद हम कम चरित्रवान हैं वो ज्यादा चरित्रवान है शायद हमारी जीवन शैली उतनी सुंदर नहीं जितनी उसकी जीवन शैली है शायद हमारे विचार उतने तर्क शुद्ध नहीं जितने उसके विचार तर्क शुद्ध हैं मगर हमारे और उसके बीच कोई गुणात्मक भेद नहीं बुद्ध पुरुष और हमारे बीच गुणात्मक भेद होता है वो और लोक का वासी है हमारे बीच और उसके बीच कम ज्यादा का फर्क नहीं होता आयाम का भेद होता है महापुरुष सोचने की ऊंचाइया छूता है बुद्ध पुरुष निर्विचार की गहराइयां छूता है मार्टिन बुबर को निर्विचार का कोई अनुभव नहीं था मार्टिन बुबर की सबसे प्रसिद्ध किताब है मैं और तू इस किताब में मार्टिन बुबन ने अपने श्रेष्ठतम विचारों को संजो कर रख दिया है यह उनकी वसीयत। है इसमें मार्टिन बुबन ने कहा है कि प्रार्थना का अर्थ है मैं और तू के बीच संबंध मैं यानी जीव और तू यानी परमात्मा जब मैं और तू के बीच संवाद होता है तो वही प्रार्थना है कोई बुद्ध पुरुष ऐसी बात नहीं कह सकता कहा प्रार्थना में न मैं बचता ना तू बचता अगर मैं ये किताब लिखूं तो इसका नाम होगा न ना मैं न तू जब तक मैं है जब तक तू है तब तक कैसी प्रार्थना तब तक तो मैं मैं तू तू है तब तक संवाद विवाद होगा जब न मैं रही न तू रही जब बूंद सागर में खो गई तब प्रार्थना कहीं नहीं जाती मार्टिन बुबर सोचते थे प्रार्थना डायलॉग है संवाद है न तो प्रार्थना डायलॉग है न मोनोलॉग न तो संवाद न एकालाप प्रार्थना शून्य आनंद भाव है शून्य अनुग्रह बोध है शून्य में जलती हुई ज्योति है न कुछ कहने को है न कुछ सुनने को है